जुर्वेदीय शाखा की कठोपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कल तक कर चुके हैं संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रथम वाक्य से तो कठोपनिषद के व्याख्यान की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा पर किए गए आक्षेप का समाधान करने के लिए उपनिषद शब्द का निर्वचन करते हुए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ विद्या बता करके उस विद्या को सानुबंधा बताया अनुबंध चतुष्टुक्त है विद्या ये बताया और उस अनुबंध चतुष्ट युक्त विद्या का जनक यह कठोपनिषद नामक ग्रंथ होने से यह भी अनुबंध युक्त है अतः व्याख्या है यह संबंध भाष्य में बताया गया अब जो कठोपनिषद का अधिकारी है वह कठोपनिषद का अर्थ जानना चाहता है जो अनुबंध चतुष्टय अंतपाति समूल अध्यास की निवृत्ति तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप प्रयोजन है जिसे मोक्ष कहा जाता है उसकी प्राप्ति की इच्छा वाला जानता है कि वह मोक्ष प्राप्त होता है ब्रह्मात्म एक बोध से और ब्रह्मात्म एकत्व एक प्रतिपादक है एक कठोपनिषद न जायते मृतवा विपश्चित इत्यादि से उसका प्रतिपादन हो रहा है इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व एक जिज्ञासु मुमुक्षु होने के कारण ब्रह्मात्म एक जिज्ञासु हुआ जो अधिकारी वह कठोपनिषद के इन छे वलियों के अर्थ को जानना चाहेगा तो उसे अनायास इन छे वल्ली का अर्थबोध हो जाए इस दृष्टि से भगवान भाष्यकार कठोपनिषद का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं और कठोपनिषद प्रतिपाद्य विद्या का प्राशस्त ज्ञापन करने के लिए प्रथम श्रुति एक आख्यायिका बता रही है आख्यायिका प्रथम मंत्र से ही प्रारंभ होती है इसलिए प्रथम मंत्र का अवतरण है अतता यथा प्रतिभाम व्याचक स्महे अतः यानी अनुबंध चतुष्टय संपन्न होने से कठोपनिषद के छह वल्यों में व्याख्यत्व तो निश्चित होने से अतः शब्द का अर्थ है कठोपनिषद की छे वलिया व्याख्या है अनुबंध चतुष्ट संपन्न होने से ये निश्चित होने पर ताहा ये जो वल्लिया है इनका यथा प्रतिभाम व्याचक स्महे तो उनके मंत्रों का अर्थ जैसे मन के प्रेरक के द्वारा स्पूरित होगा बुद्धि में वैसा हम व्याख्यान करेंगे व्याख्या श्यामता से हा नमस्कार भी जो आचार्य को किया है हाँ तो ये भास्कर भगवान मानते हैं कि केनुपनिषद का अभी, -अभी हुआ है ना और उसमें बताया गया है कि एक चेतन के प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति तथा प्राकृत कार्यक्रम संघात में कुछ भी एक संकल्पात्मक विकार भी संभव नहीं है तो आ, इतना बड़ा कठो व्याख्यान रूप भाष्य लेखन रूप कार्य जो मन से भी संबंधित है हस्त इंद्रिय से भी संबंधित है वाग इंद्रिय से भी संबंधित है वह उस चेतन की बिना सन्निधि के सन्निधि मात्र प्रेरणा के असंभव है ये जानते हुए यहाँ पर तो बता रहे हैं तो इंद्र का हाँ? हाँ तो अग्नि इंद्र और वायु इन देवताओं का भी वायु की शक्ति एक सूखे तीर्ण को उड़ाने की भी नहीं रही अग्नि एक सुखे तीनके को भी नहीं जला पाया जिसमें सारे दाह्य जगत की वस्तुओं को भस्म करने का सामर्थ्य है वह थोड़ा सा तिनका नहीं भस्म कर पाया इसका अर्थ है शक्ति जगत की वस्तुओं में नहीं है किसी उनमें शक्ति का संचार करने वाला और कोई है वो कर्ता कराता है किसी को निमित्त बना करके निमित्त मात्रम भव्य व्यसाचिन् तरह मया हताश जय जयी माँ व्यथिष्ठा तो युद्ध तो भगवान ने ही किया ऐसे देवासुर संग्राम का परिणाम भी भगवान ने ही निकाला का मतलब भगवान ने ही आसुरों को पराजित किया कार्थ युद्ध तो भगवान ने ही किया देवासुर संग्राम भी महाभारत भी भगवान ने ही किया इसलिए तो वे कह रहे हैं कि मैंने इन भीषमादी को मारा है मेरे द्वारा मारे गए जो है उनको मार करके यश प्राप्त कर लो का अर्थ है ब्राह्मण भ्रामेण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माय के अनुसार और रामायण में भी क्या है वो नचावत एक राम गोसावी ईश्वर स्वरूपता का ही अनुवाद है नोत्सव पाई उमा दारु योषित की नाई सब ही नचावत राम कोसाई तो शिव जी उमा को कह रहे हैं कि जैसे कठपुतली को नचाने वाला नच, कोई दिखता नहीं है वो नचाता है धागों को अंगुली से खींच करके और नाच करती हुई दिखती है कठपुतलिया ऐसे जो भी कार्य करते हुए जगत के प्राणी दिख रहे हैं वे नहीं कर रहे हैं उनसे करा रहे हैं कोई और उस जो करा रहा है वास्तविक रूप से वही मुख्य है और हम तो निमित्त हैं ये दिखाने के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि यथा प्रतिभानम तो इन कठोपनिषद के मंत्रों का वह मन का प्रेरक मन में जैसा अर्थ कराएगा उसकी उस प्रेरणा का अतिक्रमण किए बिना मैं व्याख्यान करूंगा व्याचक्षा में तो तो कह फिर सीधे जो विषय है उसी का वर्णन होना चाहिए आख्यायिका क्यों आ रही है तो आख्यायिका के विषय में कहते हैं कि तत्र आख्याय विद्या स्तुत्यर्था। तो कठोपनिषद के प्रारंभ में जो एक आख्यायिका बताई जा रही है वह कठोपनिषद जन्य विद्या की स्तुति के लिए है प्राशस्ते के लिए है ख्यायिका से विद्या का प्राशस्त्य ज्ञापन होता है कठोपनिषद से जन्य आत्मविद्या इतनी महान है कि नचिकेता ने उस विद्या के बदले में यमराज जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए संसार के सारे भोगों को स्वीकार नहीं किया त्याग दिया इसका अर्थ है नचिकेता जैसा विवेकी संसार के सारे भोगों में वह प्रयोजन नहीं देख रहा है जो आत्मविद्या से संपन्न होता है तो संसार के जिन भोगों के लिए संसार के प्राणी दिन रात परिश्रम करते हैं वह भोग बिना साधना के ऐसे ही उपलब्ध हो रहे हैं और उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं नचिकेता और क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं इसका अर्थ है कि जिसके लिए त्याग रहे हैं वह संसार के सारे भोग एक व्यक्ति के पास होने पर भी उस व्यक्ति को जो नहीं दे सकते वह आत्मविद्या दे देती है इसलिए नचिकेता जैसा विवेकी आत्मविद्या को महत्व देता है आख्यायिका से ज्ञापित होगा आख्यायिका का महत्व कठोपनिषद आख्यायिका के द्वारा आत्मविद्या का महत्व कठोपनिषद के अध्यताओं की बुद्धि में स्थापित होगा इस दृष्टि से आख्यायिका बताई जा रही है इसलिए लिखा कि तत्र आख्यायिका का विद्यास्तुत्यर्था अब प्रथम कंडिका का उच्चारण कर लें ओम सर्व ओषंह हवै वाजश्रवस तचिकेताम पुत्र आस तो ओम तो है यहां पर वेद का प्रारंभ हो रहा है ना इसलिए वेद के पाठ के प्रारंभ में ओम का पाठ करने की जो परंपरा है उस दृष्टि से ओंकार को रखा है अर्थ तो उषण हवई वाजस वस यहां से है इसलिए भाष्कर भगवान भी प्रथम पद तो मानते हैं उषण को ही ओम को नहीं वो व्याख्यान भाष्कर भगवान जहां से प्रारंभ कर रहे हैं समझना चाहिए वहीं से कठोपनिषद है तो उषण पद का व्याख्यान कर रहे हैं ओम का नहीं इसलिए ओम तो परंपरा के अनुसार वेद उच्चारण से पहले ओंकार के उच्चारण की जो परंपरा है तदनुसार रखा है तो उषण का अर्थ है कामय मान वश कांतो धातु है उससे ऊषण शब्द बना है लटलकार के स्थान पर सत्री प्रत्यय होकर के आ, वकार को संप्रसारण होकर उषण बना है तो ये हो जाता है उषण का अर्थ निकलेगा कामना करता हुआ कांति का अर्थ होता है कामना वश कांतो और कांति यानी कामना इच्छा अपेक्षा तो उषण शब्द का अर्थ निकलेगा कामना करता हुआ तो कामना किसकी तो फल की तो यहां फल शब्द नहीं है लेकिन इच्छा स विषय ही होती हैं और इच्छा का जो विषय होता है उसे फल कहा जाता है जिसको चाहता है व्यक्ति माना जाता है तो फल चाह का विषय तो फलम उषण फलम पद का अध्ययन करना तो फल का फल की अपेक्षा करता हुआ फल चाहता हुआ हा ज्ञान इच्छा ज्ञान राग द्वेष क्रिया ये सब विषय ही होता है तो इच्छा का विषय होना चाहिए ना तो इच्छा का विषय है फल तो फलम इच्छन उषण का अर्थ निकलेगा फल चाहता हुआ तो किसका फल तो आगे जो आ रहा है कि ददो। तो जिस सम में सर्वस्व दान किया जाता है वह याग किया है नचिकेता के पिता ने इन नचिकेता के पिता का विशेषण है उषण वाजस का वाजसव है नचिकेता के पिता उद्दालक जी तो उद्दालक जी उषण है का मतलब फल चाहते हैं किसका फल चाहते हैं तो सर्ववेदस ददो यह वाक्य सर्वस्व दान जिस याग का अंग है उस याग के अनुष्ठाता के रूप में एक विशेषण बता रहा है उदालक जी का तो उदालक जी ने एक यज्ञ किया निष्काम भाव से नहीं सर्वसोदान दिया जाता है जिस यज्ञ में वो यज्ञ है विश्वजित यज्ञ विश्वजित यज्ञ का फल है स्वर्ग तो इसलिए उषण का कर्म हो जाएगा स्वर्ग रूपम फलम उषण यानी इच्छन वाज सर्वस तो विश्वजित याग का फल भूत स्वर्ग की कामना करता करते हुए वाजस ने यानी उद्दालक जी ने ये विश्वजित याग का अनुष्ठान किया ऊपर से जोड़ देना विश्वजिता ईजे यानी किया अनुष्ठान ये अर्थ निकलेगा तो ईजे इसका अध्यय करना है क्रियापद का धातु का लिटल आकार का रूप है यानी याग किया कौन सा याग किया तो विश्वजीत याग किया किसने तो वाजस्रवस ने तो वाजसवस कौन है तो वाजस्रवस है वाजसवा के पुत्र वाजस कहते हैं अन्नदानादि निमित्तक जिसका श्रव यानी यश कीर्ति संसार में बहुत फैली हुई है उसे कहा जाता है वादस्रवा संसार में जिसकी बहुत कीर्ति फैली हुई है वह वादस्रवा है और उस वादस्रवा के पुत्र को कहा जाता है वाजस्रवस और वाजसवस में अंतर है ना वाजसकार है वाजस्रवसंत है वो अर्थ में अण प्रत्यय होकर के वाजस्रवसम बन वाजस बनेगा का अर्थ निकलेगा वाजसवा का पुत्र वाजस्रवस और वाजस्रवा है पिता वो के दादा है उद्दालक जी के पिता है वाजस्रवा उदालक जी के पिता खूब अन्नदान करते थे वाजम शब्द का अर्थ होता अन्नम और वो अन्न निमित्तक यश स्रवस कहते हैं यश को जिनका अत्यधिक है संसार में वो है वाजसवा तो नचिकेता के दादाजी खूब अन्नदान किया करते थे उसके कारण उनका खूब संसार में यश फैला था कीर्ति फैली थी इसलिए उन्हें वाजसवा कहा जाता था और उन वाजसा के पुत्र है नचिकेता के पिता उद्दालक जी उन्हें वाजस्रवस कहते हैं अरुण वाजश्रवस के का विशेषण है फलम उषण तो उदालक जी ने विश्वजित याग के फल की कामना से प्रेरित होकर के विश्वजित याग का अनुष्ठान किया यह अर्थ निकलेगा ये कैसे अर्थ निकला तो हवाई ये जो निपात है ना ये दो निपात है पूर्व में जो घटित घटना है उसके परामर्शक तो पूर्व में घटित घटना है यही वाजश्रवस के द्वारा ईशोजित याग का फल की कामना से अनुष्ठान करना ये जो इतिहास है उस इतिहास का इतिहास के परामर्शक है हवई ये दो निपात तो इन दो निपातों के माध्यम से यह अर्थ निकल रहा है कि उद्दालक जी ने विश्वजित याग के फल की इच्छा से प्रेरित होकर के विश्वजित याग का अनुष्ठान किया ये अर्थ निकला <coughs> उषण अहई वाज स्रवस इतने का अब ईश्वरजित त्याग का अनुष्ठान किया है तो उसमें सांग अनुष्ठित याग फल देता है ना तो विश्वजित याग का जो अनुष्ठान करता है उसे सर्वस्व दान नामक अंग का अनुष्ठान करना होता है वो बताया गया सर्व वेदसम ददो तो वेदस शब्द का अर्थ है उसका धन और सर्व का अर्थ है सर्व समस्त तो अपने समस्त धन का दान तो सर्व वेदसम सम ददो का अर्थ है अपना अपने सर्वस्व का दान किया सर्वस्व में स्वशब्द का अर्थ धन है स्वम ज्ञाति धन व्याख्याम एक सूत्र है ना पाणिनी जी का स्वम शब्द की ज्ञाति और धन से अन्य अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है धन और जाति अर्थ में नहीं तो यहां धन भी अर्थ होता है सो शब्द का सर्वस्व सर्व वेदस अर्थ है वेदसम का सर्वस्व और स्व यानी धन वेदस का पर्याय है तो उद्दालक जी ने विश्वजित याग के अंग के रूप में सर्वस्व दान किया ये सर्वेदस ददो का अर्थ निकलेगा उत्तराध में बताया जा रहा है कि तस् नचिकेता नाम पुत्र आस तो तस्य ये सर्व नाम परामर्शक है पूर्वार्ध में जिसने विश्वजित याग का अनुष्ठान किया उसका का तो वाजस्त्रस यानी उद्दालक जी और तस्य शब्द उद्दालक जी का परामर्शक बनेगा तो उद्दालक ये अर्थ निकलेगा ह यानी किल नचिकेता नाम पुत्र आस तो प्रसिद्ध एक नचिकेता नामक पुत्र था किनका उद्दालक जी का ऐसा उत्तरार्ध में कहा गया आशा था तो भाष्य को देखिए उषण शब्द का अर्थ कर दिया कामय मानो हवा इति वृतार्थ स्मरणार्थो निपातो ह और वई ये दो निपात हैं वृत अर्थ के स्मरणार्थ अर्थ का स्मरण कराने वाले। का अर्थ व पहले घटित तो, जो अर्थ है पहले घटी हुई घटना उसे अर्थ कहते हैं और उसके स्मारक हैं और हई ये दोनों निपात तो ह इति वृत्ताथ स्मरणार्थो निपातो नित्य कर्म को भी सकाम क्या है नित्य धर्म नित्य धर्म नहीं है वहाँ पर वो नहीं नहीं उसका पदच्छेद ऐसा करिए कृतवान इति अधर्म एवं सकाम धर्म इति अधर्म एवं सकाम धर्म और डबल ना है ना वो एक संधि होती है निगम होता वो क्रितवान। क्रितवान है वो कृतवान कृतवान ऐसा निकालिए और फिर इति अधर्म एव सकाम धर्म नित्य लेकिन वो नित्य नहीं है ये है तस्मिन नीति आता है नस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य से वहां पर भी ये को नुटागम हुआ है न पूरा सूत्र कैसे है नुट आगम करने वाला गमुट रची रस्व नद्याट नहीं रस्वादची गमुन्त्यम रस्वादची गमुन नित्यम तो स्व अच से परे जो गम उससे परे अच को गमुठ होता है नित्य रस्वादची गमु नित्यम तो ये रस्व तो नहीं है ना यहां क्रीतवान इसलिए डबल नकार जो छपा है वहां तो तस्वान नुड़चि और तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से तो है पूर्व में रस्व हो जाएगा ना अच और पर में गमुट यानी अनुनासिक वर्ण होगा तब आछ हो तो गमुट आगम होता है यहाँ कृतवान में वान में जो आकार है वा ये तो दीर्घ है ना दीर्घ होने से यहां नहीं होना चाहिए वो नकार इकार को नकार नहीं होना चाहिए इसलिए वो अशुद्ध है छपा हुआ छपा हुआ अशुद्ध है एक ही नकार होना चाहिए कृतवान नीति अनित्य अधर्म एवं सकाम कर्म ऐसा डबल नकार जो है ना वो गमुट होगा तब तो हो जाएगा लेकिन रस्व अच्छ से परे जो गम उससे परे अच को गमुट आगम होता है ये बताता है या तस्मानूड़च एक सूत्र है वो क्या करता है तस्मान तस्मा नुड़चिये नो हाँ, दीर्घ होता है अभ्यास को उससे परे अच को नूट करता है लेकिन यहाँ पर तो ये एक ही नकार होना चाहिए हम तो कृतवान नित्य धर्म एवं अधर्म सकाम कर्म लेकिन निकालना है इति अधर्म येव सकाम कर्म तो आगे है उषण कामय और हवा इति वृतार्थ स्मरणार्थो निपातो आगे है वाजम अन्नम तदादी निमित्त स्रवो तो यवाजस्रवस वा। तो शब्द का अर्थ कर रहा है वाजस्रवस। तो वाजस्रवस में एक वाज शब्द है दूसरा स्रवस शब्द है सकारात और समास हो करके एक पद बना है ना इसलिए पूर्व पद है वाज तो वाज का अर्थ करते हैं वाजम अन्नम वाज शब्द का अर्थ है अन्न और यहां पर लक्षणा से वाज शब्द का ही अर्थ लेना है अन्न अन्नदानादि ये वाज शब्द का अर्थ निकलेगा अन्नदानादि निमित्तम ये लक्षणा वाज शब्द अन्नदानादि रूप निमित्त को बताता है किसके तो श्रवस शब्दित कीर्ति के निमित्त है अलग अलग निमित्त से कीर्ति होती है ना तो उदालक जी के पिता कीर्ति अन्नदान निमित थी अलग अलग विषय में कीर्ति होती है तो कीर्ति का निमित्त तो कोई होना चाहिए तो वह आज शब्द बता रहा है लक्षणा से कि उद्दालक के पिता की जगत में कीर्ति अन्नदान रूप निमित्त से थी खूब अन्नदान करते थे इसलिए कीर्ति थी इसलिए वाजम शब्द का पहले वाचार्थ बता करके लक्षार्थ बताया तद निमित्तम ये लक्षार्थ है स्रवो यश्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति तो अन्न दानादि निमित्तक कीर्ति जिसकी संसार में बहुत है वो है वाजश्रवा और स वाजश्रवा हुआ अथवा कहते हैं तो वाह या तो रूढ़ी यानी प्रसिद्धि उसके माता पिता ने रखा हुआ नाम ही वाजस उदालक जी के पिता के माता पिता ने उदालक जी के दादा नचिकेता के पर दादा दादी उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता के दादा का नाम ही वाजस्त्र रखा था वो रूढ़ी होगी फिर और ये यौगिक माना जाएगा अवय अर्थ को लेकर के वाजस््रवा हां और आगे हैं तस्य आपत्यम वाजस तस्य यानी वाजस्त्र का अपत्यन पुत्र इस अर्थ में अण प्रत्यय वाजसकार शब्द से करके वाजस्रव स यह शब्द बना इसका अर्थ निकलेगा वाजस्रवा का पुत्र उद्दालक अरुदालक जी का विशेषण है उषण यानि फलम काम ऐसा किल विश्वजीता इजे तो विश्वजीत सर्वमेध नामक विश्वजीत और सर्वमेध ए, एक ही के नाम है तो विश्वजीत नामक याग का अनुष्ठान किया उदालक जी ने तो निष्काम भाव से किया क्या निष्काम भाव से नहीं तत्फलम काम तो विश्वजित याग के फल की इच्छा करता हुआ वो जो शुरू में उशन पद था ना का यह तत्फलम के साथ अन्वय करने के लिए काम ऐसा पुनः पाठ किया तो विश्वजित याग के फल की इच्छा करते हुए विश्वजित याग का अनुष्ठान उालक जी ने किया ये अर्थ निकलेगा अलग अलग है यहां बताया जाता है कि नचिकेता स्वयं कहेगा मैं तो अकेला ही पुत्र हूं पिता का नचिकेता के कोई भाई नहीं है और वो जो श्वेत के तु है चांदोगी के छठवें अध्याय में उपदेश करने वाले उपदेश श्वेत केतु के पिता उदालक वह अलग है तो आगे है सर तस्मिन क्रतो क्रतौ सर्वे स सर सर्ववेदम दद इसकी व्याख्या की जा रही है स यानी उद्दालक जी ने तस्मिन क्रतो यानि विश्वजित याग के अनुष्ठान में सर्ववेदसम ददो यानी सर्वस्व धनम ददो दत्तवान विश्वजित याग के अंग के रूप में सर्वस्व दान रूपी अंग का भी अनुष्ठान किया और तस्य ह यजमानस्य तस्य शब्द यजमान का परामर्शक है विश्वजित याग के यजमान है उदालक जी तो उनके, उनका एक नचिकेता नाम का पुत्र है ये लिखते हैं कि तश यजान सह नचिकेता नाम पुत्र आकिल आस यानी बब हुआ तो नचिकेता का ये नचिकेता नामक एक पुत्र हुआ उदालक जी का थोड़ा टीका में है उषण शब्द की उत्पत्ति टीकाकार ने बताई कि वश कांतो इत शत्र उन्तो धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके उषण शब्द बना और स्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति वहाज स्रवस्म जो स्रव शब्द है उसका अर्थ सर्वेधे नर्वस्व दक्षिणे इजय जनमित जय का अर्थ कर दिया लीट लकार है उसका अर्थ कर दिया यजनम कृतवान तो द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें तंग कुमारम संतम दक्षिणासु नीयम श्रद्धा विवेश सोमनेत सो तो हने किल वो जो प्रसिद्ध नचिकेता नामक पुत्र है पिता ने जिस समय अनुष्ठान किया उस समय ओ पिता जी ना, क्या नाम वो है नचिकेता नाम के पुत्र उनके विद्यमान है लेकिन वो ईवा नहीं है उस समय छोटे से है कुमार अवस्था वाले पांच वर्ष की आयु तक के बच्चे को कुमार कहा जाता है तो नचिकेता कुमार है यानी पांच वर्ष का है तो पांच वर्ष आयु वाले तम यानी नचिकेत कुमारम संतम यानी पांच वर्ष की आयु वाला होता हुआ भी क्या हुआ तो कहते श्रद्धाम आविवेश आविवेश में वकार पर एकार की मात्रा होनी चाहिए जो इसमें नहीं है आविवेश उत्तरार्ध में है ना लिटलकार का रूप है आविवेशो यानी प्रविष्ट हुई आविवेश का करता है श्रद्धा और कर्म है तम तो तम यानी तो श्रद्धा नचिकेता के अंदर प्रविष्ट हुई श्रद्धा तम आविवेश तो जैसे कोई देवदत्त अपने घर में प्रवेश करें ऐसे नचिकेता के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया आविवेशक तो नचिकेता के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया उस समय नचिकेता की आयु कैसी है तो कहते कुमारम संतम वो बहुत अधिक आयु वाला नहीं है ईवा भी नहीं है पांच वर्ष का है तो कुमारम संतम तम यानी नचिकेत सम श्रद्धा अभिवेश तो श्रद्धा नचिकेता के अंदर प्रविष्ट हुई यानी बाहर से प्रविष्ट हुई ऐसा नहीं अभिव्यक्त हो गई नचिकेता के चित्त में श्रद्धा अभिव्यक्त हुई तो श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक के बुद्धि तो शास्त्र जो साध्य साधन भाव बताता है वह वैसा ही सत्य है ऐसा जो विश्वास शास्त्रार्थ के प्रति उसे कहा जाता है श्रद्धा शास्त्र और आप्तवचन में विश्वास श्रद्धा कहलाती है तो शास्त्र का जो अर्थ है वह बिल्कुल सत्य है यह विश्वास निश्चय वो श्रद्धा है आस्तिक की बुद्धि अंतकरण की वृत्ति रूपा है ये अंतकरण में अभिव्यक्त हुई शास्त्र बताता है अभी बताया जाएगा तृतीय कंडिका में कि जो इस प्रकार की गायें हैं अनदा नामते ते लोकांस गति ददत्त पीतोदका दग्ध त्रिणा इत्यादि से वर्णन किया जा रहा है नचिकेता के पिता विश्वजित याग के सर्वस्व दान रूपी अंग का अनुष्ठान करते समय जो उनके पास धन है गोधन ही पहले चलता था तो गाय दान दे रहे हैं यज्ञ में यज्ञ संपादन के लिए व्रत जो ऋत्विक हैं उनके लिए भी और बाकी जो यज्ञ दर्शन के लिए आए हुए सदस्य हैं ब्राह्मण उनको भी दान देना है गायों का तो गोदान कर रहे हैं तो गायें जो गायें दान दी जा रही है ब्राह्मणों को वो कैसी है तो, तो बताया जाएगा तीसरे कंडिका के पूर्वार्ध में कि उनके प्रारब्ध में जितना पानी पीने का था उतना पी चुकी है अब दोबारा पानी पीने की भी सामर्थ्य जिनके अंदर नहीं है जितना उनको उस जन्म में घास खाना था उतना खा चुकी है अब उनके प्रारब्ध का अन्न जल समाप्त हो गया ने मरणासन गाय हैं। जितना दूध देना चाहिए था उतना दे चुकी है ब्या, अब ब्याहने वाली नहीं है ऐसी गायें हो दान के लिए गौशाला से ला रहे थे उस समय अच्छी गायें भी थी हा हा तो उन्होंने विवाह कर लिया इसलिए तो नचिकेता का बीच में वर्णन आया नहीं तो प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया कि नचिकेता के पिता ने सर्वस्व दान किया क्या याग किया हां उसी का तो बता रहा है कि उद्दालक जी ने विश्वजीत याग किया तो ये कहते समय ये नचिकेता की चर्चा की क्या जरूरत है तो नचिकेता की चर्चा इसलिए की जा रही है कि नचिकेता के पिता ने अपने मन ही मन गौशाला में जो अच्छी अच्छी गायें थी वो मेरी नहीं है मेरे पुत्र की है ऐसा बांट दिया था अपने पुत्र से अलग हो गए थे हाँ। जो जो दान देनी है काय वो मेरी और जो रखनी है वो नचिकेता की ऐसा विभाग कर दिया तो जो यजमान का है अपना वो देना है उन्होंने बंटवारा कर दिया था कि मेरी तो ये गायें हैं तो मेरी जो है वो सब देनी है तो वो गायें दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को देने के लिए जब लाई जा रही हैं उस समय नचिकेता के मन में श्रद्धा प्रकट हुई श्रद्धा प्रकट हुई का अर्थ है शास्त्र ने बताया हुआ जो साध्य साधन भाव है उसका ज्ञान प्रकट हुआ और शास्त्र बताता है कि ब्राह्मणों को गाय देने के लिए जिस प्रकार की गाय लाई जा रही हैं, इस प्रकार की गायों को देने वाला आनंद नामक लोक को प्राप्त करता है नंद का अर्थ है सुख आनंद और आनंद का अर्थ है जहां सुख का लेश भी नहीं है दुख ही दुख है ऐसे जो लोग वो लोग तो है नरक नरक में सुख नहीं होता दुख ही दुख होता है तो अनदा नामते लोका अर्थ है नरक और वो जो नरक लोक है उसको प्राप्त करता है कौन गोदान करने वाला कैसी इसलिए गोदान लेकिन कैसी तो ताह ददत तो पूर्व में वर्णित जो गाय हैं जो मरणासन गाय है कभी अपने जीवन में दोबारा दोहने वाली नहीं है वो बच्चा देने वाली नहीं है ऐसी गायें जो दान देता है वह स्वर्ग नहीं जाता नरक जाता है ऐसा शास्त्र बताता है ये जो शास्त्र ने बताया हुआ साध्य साधन भाव है उस साध्य साधन भाव विषयक ज्ञान वो साध्य साधन भाव वैसा ही है तद विषयक आस्तिक बुद्धि नचिकेता के अंदर प्रकट हुई तो मेरे पिता तो विश्वजित याग का जो फल है स्वर्ग उसे प्राप्त करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं नरक जाने का ऐसी गाय देने वाला तो नरक जाता है करके शास्त्र बताता है चाह रहे हैं स्वर्ग जाना और काम कर रहे हैं नरक जाने का ऐसा विचार नचिकेता के मन के अंदर प्रकट हुआ ये श्रद्धा है तो इसलिए कहते हैं कि कुमारम संतम तम श्रद्धा आ विवेश तो किस समय श्रद्धा प्रकट हुई नचिकेता के अंदर ये तो कहते दक्षिणासु नियमानासु तो दक्षिणा के लिए यानी दक्षिणा प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों को जब गायें गौशाला से यज्ञ मंडप की ओर ले जाई जा रही है उस समय नचिकेता ने देखा ये गाय ब्राह्मणों को देने के लिए ले जाई जा रही है उस समय नचिकेता के अंदर वो साध्य साधन भाव बताने वाला शास्त्रार्थ प्रकट हुआ और सो श्रद्धा संपन्न नचिकेता सो शब्द से ग्राह्य है नचिकेता ने अमन्यत यानी मनन किया चिंतन किया विचार किया क्या विचार किया कि मैं पुत्र हूँ और जिससे पिता का अनादर भी ना हो और पिता इस नरक प्राप्ति के हेतुहूद कृत्य को छोड़ भी दें इससे बचे भी ऐसा कुछ उपाय मुझे करना चाहिए ऐसा विचार नचिकेता ने किया सो अमनता से बताया जा रहा है इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करता हैं।